महाभारत आदि पर्व द्वैधिक द्विशतमोध्याय भीष्म की दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह भीष्माच न रोजते रोचते विग्रहोमे पांडुपुत्रे कथंशन यथवितष्ट्रोमे तथा पांडूर संशय भिष्मजी बोले मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र हैं वैसे ही पांडु इसमें संशय नहीं हैं गधार्या यथा पुत्रा तथा कुंती सुथा मम यथाच मम ते रक्षा धृतराष्ट्र तथा तव धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी हैं इसलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी यथा यथाचमुराग्य तथा दुर्योधनस्य दुर्योधन से तय तथा कुरुणाषा पार्थिव भूपाल मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं गते विग्रह तय न रोचे संध्या दीयतामि पीडम प्रपिता महानाम राज्यम पतुश कुरुत्तमान ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए दुर्योधन की ही भांति उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादों का यह राज्य है दुर्योधन यथा यथाज्यम तमीदात पश्यसी मम पैतृक मिलं ते पश्य पांडवा दुर्योधन जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं यदि राज्यम नते प्राप्ता पांडव याज तस्न कुत एवं तवापी हिंद भारत से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 परंतु मेरा विचार यह है कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुके थे मधुरे मधुर राज्य से प्रदीयता एक तिपुरश्याघ्र हित सर्वजन से पुरुष सिंह प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो इसी में सब लोगों का हित है अतोन था चेत कृय तेनाम दो भविष्य तवाप्य कीर्ति सफलतकला भविष्य न संशय यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा इसमें संशय नहीं है कीर्तिरक्षणमातिष्ठ की परम बलम नष्टीर्ति मनुष्य से जीवित ज फल स्मृतम अत अपनी कीर्ति की रक्षा करो कीर्ति श्रेष्ठ बल है जिसकी कृति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है यावत्ति मनुष्य प्रणश्यति कौरव तावत्त जीवति गांधारे नष्ट गर्ति तो नती गांधारी नंदर कुरुश्रेष्ठ मनुष्य की कृति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है जिसकी कृति नष्ट हो गई उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है मम समुपातिष्ठ धर्म कुकुलोचितम अनूपम महाबाहो पूर्वेशम न कुरु महाबाहो कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो दिष्टाध्य पार्था हे दिष्टा जीवति सा दृष्टा पुरोच न पापो न सकामो तेम ग सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र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 यदा प्रभृतिद्धा से कुभोज सुता, सुता तदा सुताभृतिंधारे न शक्नोंवीक्षित लोके प्राणता कंचित तथा कथा न चापि दोषेण तथा लोको मेतरोचनमशव्याघ्र लोको दोषेण ग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 वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात बद्धारी इंद्र भी नहीं ले सकते ते सर्वे वस्ता धर्मे सर्वे वही कते अध्य राज्य विशेषतः वे सब धर्म में स्थित हैं उन सबका एक चित्त एक विचार है इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान सत्व है तो भी उनके साथ विशेष अधर्मपूर्ण बर्ताव करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है यदि धर्म स्वे कार्यो यदि कार्य प्रिय क्षेम च यदि कर्तव्य ते सामर्थ्य प्रदीयता यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है तो उन्हें आधार राज्य दे दो इसी महाभारत आदि परवली विदुरागमन राज्य लम्ब परवली शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत राज्य राज्यलम्ब पर्व में भीष्म के विषयक दो दूसरा अध्याय पूरा हुआ